सावधान में पड़े हुए तो उनको सावधान करके देखो इस प्रकार तुम करोगे तो तुम्हारी अधोगी उसका दंड तुम प्राप्त करोगे उदाहरण के लिए देखो कि जैसे दो बालक एक जो है वो ठीक ठाक पड़ता पढ़ाता नहीं सैता नहीं करता वो पद तोड़ फोड़ करता है खेलता खेलता पढ़ता नहीं और एक दूसरा जो है वो अपने ठिकाने सही में जिस जीवन जीता है अनुशासित रहता है और अपने समय से पढ़ने जाता भी है घर में भी पढ़ता है अब किसको सावधान करना पड़ेगा जो स्वयं सही, सही रास्ते में चल रहा है छात्र अच्छा, तो उससे तो कुछ करेंगे होती नहीं वो तो अपने ठीक जाएगा रास्ते भी जाएगा उससे नहीं कहना पड़ेगा कि देखो तुमको बहुत अच्छा फल होगा देखो तुमको हम पुरस्कार देंगे देखो तुमको ऐसा करेंगे तुमको कुछ कहने की होती नहीं तो लगे उसमें लेकिन जो लोग गलत जो छात्र पढ़ नहीं रहा है और शैतानी कर रहा है उसको माता पिता डाटेंगे कहेंगे देखो तुम इस प्रकार करोगे फेल हो जाओगे देखो तुम मर खाओगे देखो कि तुमको ऐसा करेंगे देखो तुमको ऐसा करेंगे ये सब डरना धमकाना उसी को पंता ऐसे ही भगवान के तो सभी उतरे संसार में जितने लेकिन जो इस प्रकार का कार्य करेंगे जिस स्वार्थ के बस होकर के दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे और अपने आप हाँ अपने आंतरिक स्वभाव को प्रवृत्तियों इत्यादि को विनष्ट करेंगे तो उनको भी ये भगवान को सावधान करना पड़ता है कि देखो तुमको इसकी सजा मिलेगी गीता में भी भगवान को देखते हैं तो सौ सोलहवें अध्याय में जब आश्विक संपत्ति के लोगों का बहुत वर्णन करते हैं विस्तार में तो अंत में यही कहते हैं क्षिपा में उनको जो हम बार बार जो है उनको नरक में डालता हूँ फेंकता हूँ बार बार उनको कष्ट में देता हूँ वहाँ भगवान को अपना दंड देने का जो वो है उत्साह आ जाता है उनको कहना है लोगों को मैं दंड देता हूँ वैसे यहाँ पर भी भगवान ये कहते हैं काल रूप चली कहू मैं भराता है इनके लिए तो मैं काला ही हूँ कर्म फल दाता और उनको जो शुभ शुभ कर्म का फल दाता नहीं हो इसलिए इन लोगों को सावधान रहना चाहिए काल रूप काल रूप का मान यमराज रूप हो गए वही भगवान जो है यमराज बन जाते हैं फिर जिन लोगों को अब जैसे व्यक्ति ने कर्म बहुत किए और वो मरने लगा तो मरने लगा तो उसे क्या दिखाई देगा कि यमराज आ जा गए भैसे के ऊपर चले चले आ गए काला रूप उनका गदा लिए हुए हैं आंखें आगे की तरह से चमक रही हैं है हाथ में हाँ रस्सी लिए हुए हैं हाँ? है उसे सब ये दिखाई देगा इस प्रकार का ये दिखाई देगा फिर तुलसीदास ने अपने ढंग से कर्मियों के सिद्धांत का वर्णन जो है वो कर रखा है हम देखते हैं कि जगह जगह ये फैला हुआ है जितने गीता के कर्मयोग के सिद्धांत है रामचरित मानस को जगह जगह पढ़े ढूंढे तो सब इसमें मिल जाएंगे लेकिन एक जगह कहीं ऐसे करके नहीं दिया हुआ कि ये कर्मयोग है और ये इस प्रकार से करना चाहिए ऐसे करना नहीं है संपूर्ण जितना चरित्र है जैसे भगवान का स्वयं चरित्र है वो कर्मयोगी का चरित्र है उनके जीवन में सब जगह कर्मयोग का सिद्धांत अप्लाइड दिखाई देगा जीवन किया जाए तो कर्मी जीवन कैसा बनेगा जैसे भगवान राम का तो ऐसे ही कहते हैं कि यहां पर कहते हैं त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक कहते हैं ऐसे लोग गृह वो हो शुभ और अशुभ कर्म फल गृहो उसका त्याग कर देते हैं फलदायक कर्मों का त्याग कर देते हैं कर्म इसके माने दो प्रकार के होते हैं एक फलदायक होते हैं और एक फलदायक नहीं होते फलदायक कर्म कौन से होते हैं जो अशुभ कर्म है वो भी फल देते हैं और उनका फल दुख है शुभ कर्म ही फल देते हैं और उनका फल सुख है ये दोनों ही प्रकार के कर्म बंधनकारी हैं। शुभ कर्म करेगा तो भी बंधनकारी है अशुभ कर्म करेगा तो भी बंधनकारी शुभ कर्म बरबस व्यक्ति को जबरदस्ती सुख देंगे अगर कोई व्यक्ति शुभ कार्य करे सकाम भाव से कर्म करे और वो फलदायी है तो शरीर छोड़ने के बाद जो को जबरदस्ती स्वर्ग जाना पड़ेगा कोई कहे भी तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना चाहता तो फिर तुम्हारे कहने से क्या होता तुम्हें तो जाना पड़ेगा वो भी एक प्रतिबंध है लगा हुआ बंधन है जाना पड़ेगा स्वर्ग इसी प्रकार से अशुभ कोई कर्म करे और उसके बाद उसका अधिकारी हो गया वो नरक में जाने का अब कोई कहे मैं नरक नहीं जाऊँगा तो न जाने से क्या वो तो जाना पड़ेगा तो ये जाना पड़ेगा और सुख और दुख भोगने पड़ेगी इसी का नाम बंधन है और कोई बंधन नहीं जो कर्मों का फल व्यक्ति को भरवस होकर के भोगना पड़ता है इसी का नाम बंधन है तो अब इसे बंधन से छूटेगा जब व्यक्ति उस प्रकार के कर्म ही न करे जो शुभ फल देने वाले हों अशुभ फल देने वाले हों दोनों को छोड़ तो पहली बात तो ये कि जीवन में व्यक्ति पहले शुभाशु कर्म क्या है इनको पहचाने अशुभ कर्मों को पहले छोड़ें। जब अशुभ कर्मों को छोड़ देगा शुभ कर्म करेगा तब आगे उसको विचार ही आएगा शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति की इन शुभ कर्मों का भी बंधन होता है इन्हें भी छोड़ना चाहिए तो उनको भी छोड़ें। ये कर्म कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पहले शुभ कर्म छोड़ दे और फिर अशुभ कर्म रह जाए उनको भी छोड़ दे और फिर उसके बाद में सब छोड़ करके कर्म से मुक्त हो जाए ये तरीका नहीं है और करके देखेंगे करके देख भी ले ऐसे होगा भी नहीं इसलिए तरीका यह है कि सामने व्यक्ति शुभ अशुभ दो प्रकार के कर्म करता है तो पहले अशुभ कर्मों को तो छोड़ ही दे अशुभ कर्मों को तो स्वरूपता छोड़ देना चाहिए कर्म को छोड़ना दो प्रकार स्वरूपता छोड़ने के माने अशुभ कर्म बिल्कुल टोटली करिए शुभ कर्म करे लेकिन शुभ कर्म की जो छोड़ने की बात आती है तब वो स्वरूपता बताने छोड़े जाते शुभ कर्म जो छोड़े जाते हैं उनके कर्म के फल की आसक्ति मात्र छोड़ी जाती है कर्ता भाव मात्र छोड़ा जाता है कर्म नहीं छोड़ा जाता इसलिए हर बात के अपने अध्यात्म के क्षेत्र में टेक्नीक है पर्टिकुलर टेक्निक है तरीका है उस प्रकार से करेंगे, तो तो करेंगे तो होगा मनमानी ढंग से करेंगे तो होगा गलत तरीका हो जाए अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अशुभ कर्म करे जैसे भ्रष्टाचारी कोई व्यक्ति है भूस खोर व्यक्ति है भूस देने वाला या लेने वाला ऐसा व्यक्ति चाहे कि निष्काम भाव से हम करें करता भाव भी छोड़ दें और कर्म के फल की आसक्ति भी छोड़ दे असंभव छोड़ ही नहीं कल्पना करके देख लो अपनी बुद्धि कैसे हो सकता है? एक मान लो कोई कर्मचारी है वो ये चाहता है कि जिसका काम हो रहा है सरकारी कार्य हो रहा है ये कुछ पैसा दे जाए तो जब तक कि पहले पैसा दे जाए कि कामना नहीं होगी तब तक, तक उसके कागजों को दबा के ये कैसे रखेगा और वेट कैसे करेगा कि वो आवे आवे प्रतीक्षा तो कैसे करे अगर उसके उसके कर्म के फल की काम नहीं, नहीं है वो पैसा दे जाए उसकी कोई काम नहीं, नहीं है उसको तो फ्रुत जहां कागज तैयार हो कर करके उसे उसको जाकर वह मिलके डाक से तो आप देख लोगे कि कहीं भी आप स्वयं अपने विचार करके बुद्धि से देख लो या कहीं किसी व्यक्ति से पूछ लो कि भाई तुम इस प्रकार से भ्रष्टाचारी कार्य करते हो तुम तो निष्काम भाव से करते हो करने के फल की कोई आसक्ति तो होगी नहीं और तुम्हारे कर्ता भाव भी नहीं होगा ऐसे करते होगे गए तुम तो बता देगा कैसे हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल इसलिए पहले तो जो है ये है ये अशुभ कर्मों को जो धर्म अच्छी है इसका तो स्वरूपता त्याग करना पड़ता है लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वधर्म सामान्य धर्म का पालन करता है तो ये कर्म है और शिव कर्म का फल वैसे कीर्ति स्वर्ग ये तीन फल इसके हैं लेकिन इनकी कामना को छोड़कर के भी नहीं किया जा सकता ये यही संभव है अगर कोई कहे जैसे स्वधर्म का पालन सामान धर्म का पालन की कामना तो छोड़ दो किया जा सकता है ऐसे अधर्मियत यह कर लेंगे बिना कामना को इनकी सबकी कामना के पाप की कामना जो की कामना को तो नहीं हो सकता इसलिए जो है आगे तो विधानकार के, के, के लिए इनकी कामना को के तब आगे बढ़ेगा तो ये निष्काम कर्म हो गया त्याग ही कर्म सुविधायक जैसे बोल दिया तो त्याग ही मैंने ऐसा नहीं कि धर्म भी न करे धर्म भी करे कुछ करे ही नहीं निष्क्रिय बैठा रहे जीवर की तरह पड़ा रहे ये अर्थ नहीं हुआ उसका इसलिए त्याग ही कर्म सुभाषदायक और भजन मोहेश्वर नरमुनि नायक कहते हैं इस प्रकार से फिर ये इन कर्माशक्ति छोड़ कर के कर्म के फल का इनकी कामना नहीं करते भौतिक सुखों की स्वर्ग की और वो कामना करते हैं उस परमात्मा को पाने की परमात्मा के प्राप्त करने की कामना कामना नहीं है लेकिन इन तीनों की कामना करना ही घोर कामना है दूषित कामना है त्याज कामना है इसलिए जब कहते हैं कि कामना का त्याग करो तो कामना के माने केवल इन्हीं की कामना का नाम कामना है परमात्मा को प्राप्त करने की कामना कामना नहीं कहलाती लगती भले ही कि वो भी एक प्रकार की कामना है लेकिन वो कामना के अंतर्गत त्याग कामना के अंतर्गत नहीं आती वो शुभ कामना है कल्याण का भी कामना है बल्कि जब आप विचार करेंगे आगे तो पता चलेगा कि वो परमात्मा के प्राप्त करने की ऐसी शुभकामना है जिसके हृदय में प्रबल हो गई तो इनकी कामना अपने आप छूट जाती है एक कामना परमात्मा की परमात्मा की कामना दूषित कामनाओं को धो करके साफ करके अलग कर देने वाली कामना है जब तक की परमात्मा की कामना मन में व्यक्ति के नहीं आती तब तक की कामनाएं व्यक्ति कोई छोड़ना चाहे तो अपने अंदर प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि वैकून भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अपने भीतर सब कामनाएं छोड़ दी निष्काम हो गए बस परमात्मा को चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं चाहते सब कामनाएं छोड़ दी इस प्रकार सदकामनाओं को छोड़कर करके जो मंत्री आंतरिक दशा बनेगी वो एक प्रकार का व्याकुण होगा वो पॉसिबल भी नहीं है इसलिए ये जब सब, सब अध्यात्म के जितने सिद्धांत है उन सबको ध्यान में रखकर के तब उनके इनका पालन करना पड़ता है मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है आगे ही कर्म सुभाषदायक कर, भजन मोरी सुर नर मुनि नायक कहते हैं भगवान जो समझदार व्यक्ति हैं मुनि लोग हैं ऐसे हैं मनुष्य लोग जो समझदार व्यक्ति हैं या दैवी संपत्ति के व्यक्ति हैं या जो लोग विचारवान मुनि की माने जो मननशील व्यक्ति हैं वे लोग तो ये कर ले जाते हैं लेकिन जो न उनके सात्विक स्वभाव है दैवी संपत्ति भी नहीं है विचारवान व्यक्ति भी नहीं है सत्यगुण में है नहीं रजोगुणी उसमें घिरे हुए है और विचार करने के लिए उनको जीवन तत्व के ऊपर विचार करने के लिए अवसर नहीं है ऐसे व्यक्तित्री ये सब नहीं कर पाते न उन्हें निष्काम कर्मियों को समझ में आता है न धर्म समझ में आता है उन्हें सब खजूर की बातें लगती है कहते है, ये सब कुछ नहीं बेकार की बात है तो संत या संतन के गुण भाके तो भगवान कहते देखो संतों और संतों सब के सबके गुण हमने बता दिए संत किसे कहते हैं उनके गुण बता दिए संत क्या उनके गुण बता दिए तेन परै भव जिन्हें लकी राखे और जिनको गुण गुण समझ आ जाते हैं और दोष दोष समझ करके आ जाते हैं कोई लोग दोष को तो कोई जानबूझ करके तो कोई मक्खी खाता नहीं इसलिए कोई जानबूझ करके जिसको पता लग जाएगा ये दोष और हानिकारक हैं फिर उनको तो उनको कोई धारण करेगा नहीं उनको त्याग देगा गुणों की तरफ उसका ध्यान लगेगा उन्हीं को प्राप्त करने का जीवन में धारण करेगा और फिर वो हो संसार सागर वो नहीं पढ़ेंगे तेन परै भाव बात बहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए तो आप ही समझ में आ रहे हैं भाव के माने संसार संसार के माने हर व्यक्ति में अपने अज्ञान के कारण से जो मेरा तेरा लाख देश फैला रखा है ये उस हर व्यक्ति का संसार है और वो संसार ही उसके लिए बंधन और क्लेश का कारण है किसी खूब अच्छी तरह से या बार बार शब्द रहता भाव भाव संसार <chime> ये सब शब्द रहता है भाव भी आता रहता है संसार भी आता रहता है तो यही सब व्यक्ति के लिए दुखदायी व्यक्ति के लिए यही सब है इसलिए कहते हैं कि सनम ताप माया कद गुण और दोष अनेक ये भगवान की अंतिम बात है और ज्यादा गंभीर भी है कहते हैं कि हे तात, तात् भरत जी से कहते हैं कि देखो तुमको भाई बतावे सच्ची बात तो ये है कि मायाकृत गुण और दोष आनी जितने गुण दोष हैं सब माया है और गुण ये वो भाई ने देखिए सच्चा गुण क्या ये है कि गुण दोष किसी में न पड़ो देखिए स्व अविवेक जो इन्हीं के चक्कर में पड़ा रहेगा वो भी अभी भी अभिवेक है देखो अभी भी अभिवेक कम से कम दो प्रकार का हो गया एक तो ये जो गुण को गुण करके नहीं देखता दुर्गो को दुर्गुण करके नहीं देखता दुर्गों की हानि को नहीं समझता गुण के लाभ को नहीं समझता वो भी अविवेकी है प्रारंभिक अभिवेकी तो यही है लेकिन फिर आगे चल करके अविवेकी जो है वो कौन सा है कि जो व्यक्ति गुण दोष सही देखता रहता है लेकिन गुण दोषों से मुक्त होने की बात को नहीं समझता तो उसका भी अभिवेक फिर और ज्यादा विवेक जागृत हो तो दिखाई दे कि एक तो गुणों के बंधन में बंधा होना और एक गुणों के बंधन से छूट जाना एक गुणातीत स्थिति हो जाना और एक गुणों के अधीन जीवन जीना इनका भी विवेक करके देखो तो जब तक पहला विवेक नहीं होगा तब तक दूसरा विवेक नहीं होगा पहला विवेक माने जैसे गुण और दोष हुए तो दोष करके गुण और फिर जो गुणवान व्यक्ति है वो देखे कि देखो ये गुण और दोष जितने भी है ये हैं ये सब लौकिक जीवन की ही बातें हैं ये सब सतुजस्तमस इसी के अंदर गुण दोष सबके सब, सब। सत्य गुणी है गुणवान व्यक्ति है तमोगुणी रजोगुणी है जो व्यक्ति है चाहे सतगुणी हो चाहे रजोगुणी हो, हो तो इन गुणों के अधीन ही लौकिक है संसारी व्यक्ति ही है ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं हो गई इन गुणों से अतीत होकर अपना आत्मा परमात्मा में पहुंचने की कोशिश करे त्रुणातीत बने ये ज्यादा शुभकार की बात तो गीता में भगवान ने चौदह चौदहवें अध्याय में जिस त्रुणातीत स्थिति का वर्णन किया कि देखो अर्जुन तुम त्रुणातीत बने अर्जुन ने पूछा त्रुणातीत क्या होता है तो भगवान ने फिर बताया उसने चौदहवें अध्याय के अंत में छह श्लोक दिए और उसने अर्जुन को समझाया कि देखो ये त्रिनातीत जो होता है वो तीनों गुणों से अतीत होता है सप्तुण रजोगुण तमोगुण ये उसमें कुछ नहीं होते वो शुद्ध आत्मा स्वरूप वो तीनों गुणों को तो देखता है जितने भी कर्म होते हैं तीनों गुणों के द्वारा होते हैं जितनी की रचना होती है जितना जीवन चलता है तीनों गुणों से चलता है और तीनों गुणों का एक दृष्टा भी है जो दृष्टा है उसको देखता है वो दृष्टा में हूँ और वो दृष्टा आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा है जो व्यक्ति इनके तीनों गुणों की दृष्टा को जान लेता है वो फिर भगवान कहते हैं मुझे भी प्राप्त कर लेता है जो मुझे प्राप्त कर लेता वो वो है वो त्रिगुणाती वही बात भगवान यहां कहते हैं तो पहली बात तो लंबी चौड़ी बात तो ये कि गुण क्या है और अवगुण क्या है दुर्गों को छोड़ो गुणों को ग्रहण करे इनमें तो बहुत सीखना पड़ेगा बहुत बातें हैं लेकिन अंत में छोटी सी बात यह है के गुण और दोष दोनों को छोड़ें सत्य गुण अग्निगुण सबको छोड़े और तीनों गुणों से अतीत होकर अपने आत्मा आत्मस्वरूप प्राप्त करें वो सर्वोत्पन्न स्थिति है वो जीवन मुक्ति की अवस्था वही उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करें इतने हो न्य स्प्रिहारुपते हृदय सुमी सत्य नखिलाता भक्ति प्रयत्शन कव निस्मरामे का स